संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व व्रत नियम और दम आदि की प्रशंसा तथा गोदान की विधि युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी व्रतों और नियमों का क्या और कैसा फल बताया गया है स्वाध्याय करने दान देने वेदों का स्मरण रखने और वेद पढ़ाने का क्या फल होता है जो स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है अपने कर्तव्य का पालन करने वाले शूर वीरों को क्या फल मिलता है शौच ब्रह्मचर्य का पालन तथा माता पिता और आचार्य की सेवा करने से कैसे फल की प्राप्ति होती है इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं भीष्मी ने कहा युधिष्ठिर जो पुरुष शास्त्रोक्त विधि से किसी व्रत को आरंभ करके उसको अखंड रूप से निभा देते हैं उन्हें सनातन लोगों की प्राप्ति होती है। है। है। संसार में के के पालन का का फल फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुमने भी यह यज्ञ और नीमो का ही प्राप्त किया है। वेदों के स्वाध्याय का फल भी इस लोक और परलोक में दृष्ट होता है वेदाध्यन करने वाला पुरुष यह लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है राजन अब तुम विस्तार के साथ दम इंद्रिय संयम के फल का वर्णन सुनो जितेंद्रिय पुरुष सर्वत्र सर्वत्र सुखी और सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं वे जहां चाहते हैं चले जाते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वही उन्हें प्राप्त हो जाती है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है इंद्रिय निग्रह करने वाले पुरुषों की समस्त कामनाए सर्वत्र पूर्ण होती है वे अपनी तपस्या पराक्रम दान तथा नाना प्रकार के यज्ञों से स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं दमनशील पुरुष होते हैं, दान से दम का ऊंचा दर्जा पुरुष ब्राह्मण को कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर सकता है किंतु दम का पालन करने वाला मनुष्य कभी क्रोध नहीं करता इसलिए दम दान से श्रेष्ठ है दान करते समय क्रोध आ जाए तो वह दान के फल को नष्ट कर देता है किन्तु जो क्रोध रहित होकर दान करता है उसे सनातन लोकों की प्राप्ति होती है इससे भी दम की श्रेष्ठता सिद्ध है शिष्यों को वेद पढ़ाने वाला अध्यापक अक्षय फल प्राप्त करता है अग्नि में विधिवत हवन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है तथा जो आचार से स्वयं वेद पढ़कर नीचमान शिष्यों को पढ़ाता है उसको भी उपरयुक्त फल की ही प्राप्ति होती है गुरु के कर्मों की प्रशंसा करने वाला छात्र स्वर्ग में सत्कार पाता है वेदाध्यन यज्ञ और दान कर्म में तत्पर रहने वाला तथा युद्ध करके दूसरों की रक्षा करने वाला छत्री भी स्वर्ग में पूजा जाता है अपने कर्म में लगा हुआ वैश्य दान देने से महत्व पद को प्राप्त होता है तथा स्वकर्मानुष्ठान में लगा हुआ छुद्र उच्च वर्णों की सेवा से स्वर्ग में जाता है सूरवीरों के अनेकों भेद बतलाये गए हैं उनके स्वरूप का तथा शूर और वंशियों को मिलने वाले फलों का वर्णन सुनो जो यज्ञ करने में उत्साह के साथ लगे रहते हैं वे यज्ञ कहलाते हैं और दृढ़ता पूर्वक इंद्रियों का दमन करने वालों को दम कहते हैं इसी प्रकार कितने ही सत्य सूर युद्ध सूर दान सूर गृहवासुर त्यागसुर आर्जवसुर मनोनिग्रह सूर नियमशूर वेदाध्यन सूर अध्यापन सूर गुरु शुश्रूषाशूर पितृ सेवासुर मातृ सेवासुर भिक्षाशूर और अतिथि पूजन सूर होते हैं ये सभी अपने अपने कर्मों से प्राप्त हुए उत्तम लोकों में जाते हैं संपूर्ण वेदों को धारण करने और समस्त तीर्थों में डुबकी लगाने का पुण्य भी सदा सत्य बोलने वाले पुरुष के पुण्य के बर, बराबर शायद ही हो सकता है यदि तराजू के लिए पर्डे पर एक हजार अश्वेध यज्ञों का फल और दूसरे पर्डे पर केवल सत्य रखा जाए तो हजार अश्वेध यज्ञ की अपेक्षा सत्य का ही पड़ा भारी होता है सत्य के प्रभाव से सूर्य तपते हैं सत्य से अग्नि प्रज्वलित होती है और सत्य से ही वायु का सर्वत्र संचार होता है सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है देवता पितर और ब्राह्मण सत्य से ही प्रसन्न होते हैं सत्य सबसे बड़ा धर्म बताया गया है अतः सत्य का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए ऋषि मुनि सत्य परायण, सत्य पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञ होते हैं इसलिए सत्य सबसे श्रेष्ठ है सत्य बोलने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं इस प्रकार मैंने दम और सत्य से मिलने वाले फल का सब प्रकार से वर्णन किया जिसका हृदय है, स्वर्ग में सम्मानित होता है अब उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है ब्रह्म लोक में ऐसे करोड़ो ऋषि निवास करते हैं जो इस लोक में सदा सत्यवादी जितेंद्रिय और उर्धरेता नैठिक ब्रह्मचारी थे राजन यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो वह संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है ब्राह्मण को तो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण अग्नि का स्वरूप समझा जाता है तपस्वी ब्राह्मणों में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है ब्रह्मचारी के कुपित होने पर इंद्र भी डरते हैं ब्रह्मचर्य का यह फल यहाँ ऋषियों में पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है अब तुम माता पिता और गुरजनों का पूजन करने से जो धर्म होता है उसके विषय में सुनो जो पिता माता ज्येष्ठ भ्राता गुरु और आचार्य की सेवा करता है कभी उनके दोष नहीं देखता उसको स्वर्ग लोक में सम्मानित स्थान प्राप्त होता है उसे कभी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता जुधिष्ठि ने कहा पितामह अब मैं गोदान की उत्तम विधि का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूं जैसे सनातन लोकों की प्राप्ति होती है विष्णु जी ने कहा बेटा गोदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है यदि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई गौ का दान किया जाए तो वह समस्त कुल का तत्काल उद्धार कर देती है इसलिए तुम आदि काल से प्रचलित हुई गोदान की विधि का श्रमण करो प्राचीन काल की बात है जब महाराज मान के पास बहुत सी गौ दान के लिए लाई गई तो उन्होंने कैसी गौदान करे इस संदेह में पढ़कर बृहस्पति जी से तुम्हारी ही तरह प्रश्न किया तब बृहस्पति जी ने इस प्रकार उत्तर दिया गोदान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत का पालन करे और ब्राह्मण को बुलाकर उसका अच्छी तरह सत्कार करके कहे कि मैं कल प्रातःकाल आपको गौदान करूंगा तत्पश्चात वह गोदान के लिए लाल रंग की अर्थात रोहिणी गौ मंगावे और समंगे बहुले इस प्रकार कहकर गौ को संबोधित करे फिर गौ के बीच में जाकर निम्नाक श्रुति का जिसका सारांश यहां दिया जाता है उच्चारण करे गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा है बैल मेरा पिता है वे दोनों मुझे लोक में तथा स्वर्ग लोक में सुख दे इस प्रकार कहकर गौ की शरण ले और उन्हीं के साथ रात बिताकर सवेरे गोदान काल में ही फिर मौन भंग करे इस प्रकार गौ के साथ एक रात रहकर उनके समान व्रत का पालन करते हुए उन्हीं के साथ एकात्म भाव को प्राप्त होने से मनुष्य तत्काल संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। गोदान करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, गौवे उत्साह संपन्न बल और बुद्धि से युक्त अमृत प्रदान करने वाले यज्ञ संबंधी भविष्य की क्षेत्रभूता जगत की प्रतिष्ठा पृथ्वी को प्रकट करने वाली संसार के अनादि प्रवाह को प्रवृत्त करने वाली और प्रजापति की पुत्री है सूर्य और चंद्रमा के अंश से प्रकट हुए वे गौवे हमारे पापों का नाश करें हमें उत्तम लोक की प्राप्ति में सहायता दे माता की भांति शरण प्रदान करें, और जिन इच्छाओं को हमने अपने मुंह से नहीं प्रकट किया है वे भी उनकी कृपा से पूर्ण हो जाए गौवों जो लोग तुम्हारे पंच आदि का सेवन करते हुए तुम्हारी आराधना में लगे रहते हैं उनके कर्मों से प्रसन्न होकर तुम उन्हें अक्षय आदि रोगों से छुटकारा दिलाती हो और ज्ञान की प्राप्ति कराकर देह बंधन से भी मुक्त कर देती हो जो मनुष्य से तुम्हारी सेवा किया करते हैं उनके कल्याण के लिए तुम सरस्वती नदी की भांति सदा प्रयत्नशील रहती हो गो माताओं हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें समस्त पुण्यों के द्वारा प्राप्त होने वाली अभिष्ट गति प्रदान करो इसके बाद दाता निम्नलिखित निम्नलिखित आधे श्लोक का उच्चारण करें करे यूजम सोहमद वही भावो युष्मान दाह प्रदाता गो तुम्हारा जो स्वरूप है वही मेरी भी है तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है अतः आज तुम्हें दान में देकर हमने अपने आप को हिदान दिया है दाता के ऐसा कहने पर दान देने वाला ब्राह्मण शेष आधे श्लोक का उच्चारण करें न सौम्य तुम शांत और प्रचंड रूप धारण करने वाली हो अब तुम्हारे ऊपर दाता का ममत्व अधिकार नहीं रहा अब तुम मेरे अधिकार में आ गई हो अतः अभिष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और दाता को भी प्रसन्न करो जो गौ के निष्क्रिय रूप में उसका मूल्य वस्त्र अथवा सुवर्ण दान करता है उसको भी गोदाता ही कहना चाहिए इस रूप में दी जाने वाली गौ का नाम क्रमशः ऊर्ज्वास्था भवितव्या और वैष्णवी है संकल्प के समय इनके नहीं इन्हीं नामों का उच्चारण करना चाहिए इनके दान का फल भी क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिए गौ का मूल्य देने वाला छत्तीस हजार तक गौ की जगह वर्ष वस्त्रदान करने वाला आठ हजार वर्षो तक तथा गौ के स्थान में सुवर्ण देने वाला बीस हजार वर्षो तक दिव्य लोक में सुख भोगता है इस तरह गौ के निष्क्रिय दान का बताया गया। इसे ध्यान में रखना चाहिए साक्षात गौ का दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घर की ओर जाने लगता है उस समय उसके आठ पग जाते जाते ही दाता को अपने दान का फल मिल जाता है साक्षात गौ को दान करने वाला शीलवान और उसका मूल्य देने वाला निर्भय होता है तथा गौ की जगह इच्छानुसार स्वर्ण दान करने वाला मनुष्य कभी दुख में नहीं पड़ता जो प्रातःकाल उठकर नैतिक नियमों का अनुष्ठान करने वाला और महाभारत का विद्वान है वह तथा ऊपर बताए हुए गोदाता पुरुष चंद्रमा के समान प्रकाशमान वैष्णव लोकों में गमन करते हैं गौदान करने के पश्चात मनुष्य को तीन रात तक गो व्रत का पालन करना चाहिए और एक रात गावों के साथ रहना चाहिए कामाष्टमी से लेकर तीन रात तक गोबर गोदुग्ध अथवा गोरस मात्र का आहार करना चाहिए जो पुरुष एक बैल दान करता है वह देवव्रति सूर्यमंडल का वेदन करके जाने वाला ब्रह्मचारी होता है जो एक गाय और एक बैल दान करता है उसे वेदों की प्राप्ति होती है तथा जो विधि पूर्वक दान करता है उसे उत्तम लोक मिलते हैं किंतु जो विधि को नहीं जानता वह उत्तम फल से वंचित रहता है जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है जो व्रत का पालन नहीं करता जिसमें श्रद्धा का अभाव है तथा जिसकी बुद्धि कुटिल है उसे इस गोदान की विधि का उपदेश न दे क्योंकि यह सबसे गोपनीय धर्म है इसका यत्र तत्र सर्वत्र प्रचार नहीं करना चाहिए संसार में बहुत से अश्रद्धालु क्षुद्र तथा राक्षस स्वभाव के मनुष्य हैं और कितने ही नास्तिकता का आश्रय लिए हुए हैं उनको यदि इस धर्म का उपदेश दिया जाए तो अनिश्चय होता है राजन बृहस्पति जी के इस उपदेश को सुनकर जिन पुण्यशील राजाओं ने गोदान किया और उसके प्रभाव से वे उत्तम लोकों को प्राप्त हुए उनका नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो उसी नर विश्व नृग अर्थात सोमक पुरुर्वा चक्रवर्ती भरत और राजा राजीप इन सब ने गोदान करके स्वर्ग लोग प्राप्त किया है अथा कुंती नंदन तुम भी बृहस्पति जी के उपदेश को धारण करो और कौरव राज्य पर अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक पवित्र गौरी करो नौतम पायन जी कहते हैं जन्मेजय भीष्म जी ने जब इस प्रकार विधिवत गोदान करने की आज्ञा दी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और बृहस्पति जी ने मानधता के लिए जिस धर्म का उपदेश किया था उसको भी भली भांति स्मरण रखा वे गोबर के साथ जौ के कण का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक पृथ्वी पर शहन करने लगे उनके मस्तक पर जटाये बढ़ गई उन दिनों राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर साक्षात धर्म के समान दे हो रहे थे ने अपने मन को एकाग्र रखकर देवताओं की भांति गो की स्तुति करते और देव बुद्धि से ही सदा उनको प्रणाम किया करते थे तब से उन्होंने अपने रथ में बैलों को कभी नहीं जोता बैलगाड़ी की सवारी ही छोड़ दी घोड़ों से जुते हुए रथ की सवारी से ही वे इधर उधर की यात्रा करते थे